ब्रह्मानं विदधा पूर्वं यो वै वेद प्रयोति तस्मे तंगबु प्रकाशम मु शरण प्रबदे ओ शांति शांति शांति शंकराचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद मूर्तिभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा शांति ओ शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के उत्तरार्ध की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी उत्तरार्ध में प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने चौबीस तत्वों के उत्पत्ति प्रकार को बताने का संकल्प किया एक प्रतिज्ञा की अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकार वक्षा इस वाक्य से चौबीस तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं ये बताएंगे ये चौबीस तत्व हैं जिनको माना जा रहा है सोपाधिक ब्रह्म से उत्पन्न कार्यात्मक तत्वों को जो तो उत्पन्न होगा वो कार्य होगा तो कार्यात्मक तत्वों तो तो को बताया जा रहा है अरे चौबीस के चौबीस अनात्मा है आत्मा की उपाधि है आत्मरूप नहीं है अनात्मा है उनमें से सूक्ष्म पंचभूत किससे उत्पन्न होते हैं उनके उत्पत्ति का क्या प्रकार है वह बता दिया गया है आपके द्वितीय वाक्य से कि ब्रह्मण तमो गुण प्रधानमायपहिता आकाश सम्भूत आकाशाद वायु वायु तेज तेजस आपो अभ्य पृथ्वी यह वाक्य है चौबीस तत्वों में से पांच तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बताने वाला बाकी और उन्नीस तत्व बताए जाएंगे ये चौबीस है पांच सूक्ष्म भूत और आगे बताए जाएंगे जो 19 तो पांच और 19 कितने होते हैं चौबीस जो जल नाम का सूक्ष्म सूक्ष्मभूत उत्पन्न हुआ है वो भी सोपाधिक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश भी उपाधि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो जिस उपाधि से युक्त ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई है केवल उसी उपाधि से युक्त ब्रह्म से क्या जल की भी उत्पत्ति होगी या और भी उपाधियां रहेगी कितनी रहेगी और? हाँ? हाँ। तो और तीन जो आकाश की उत्पत्ति का हेतुभूत ब्रह्म है उसकी जो उपाधि थी तम प्रधान माया गुण प्रधान माया वो तो रहेगी ही उस उपाधि के साथ और तीन उपाधियां जुड़ेगी आकाश वायु तेज ये तीन और पहले वाली एक मिलकर के उपाधि चतुष्ट उपहित ब्रह्म से माना जाएगा सूक्ष्म जल उत्पन्न हुआ और पृथ्वी उत्पन्न होगी तो उस समय उपाधि पंचक उपहित ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाएगी उत्तर उत्तर भूतों के प्रति आकाश आदि पांचों में उत्तर उत्तर माने जाएंगे वायु तेज और जल पृथ्वी ये एक एक उपाधि बढ़ती जाएगी इनकी उत्पत्ति के समय ब्रह्मा की और पूर्व पूर्व भूतों की उत्पत्ति के समय एक एक उपाधि छूटती जाएगी पृथ्वी की अपेक्षा पूर्व है जल वहां चार उपाधियों से उपयित ब्रह्म ही कारण बनेगा तेज है पृथ्वी और जल इन दोनों से भी पूर्व उसकी उत्पत्ति में जो कारण बना हुआ ब्रह्म है उसकी उपाधि रहेगी तीन वायु तेज जल में तो चार रहेगी जल तेज वायु आकाश और तमोगुण प्रधान माया तेज के लिए तीन उपाधि से उपहित होगा तो तेज का कारण बनेगा वायु का कारण बनेगा दो उपाधियों से उपहित ब्रह्मा आकाश का एक उपाधि से उपहित ब्रह्म कारण बन जाएगा जो उपहित है उसको दो प्रकार के कारणों में से कौन सा कारण माना जाएगा जो उपादान कारण है उसके अवांतर दो भेद है मूल में तो दो भेद हैं: उपादान कारण निमित्त कारण तो ब्रह्म पंचतन मात्राओं के प्रति कहो या सूक्ष्म भूतों के प्रति कहो कारण हैं। वो कौन सा कारण है निमित्त कारण है कि उपाधि क्या नाम उपादान कारण है और निमित्त कारण तो दोनों अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना जाता है ना नहीं तो ब्रह्म से अलग कोई मानना पड़ेगा निमित्त कारण भी तो चाहे निमित्त कारण हो चाहे उपादान कारण हो सोपाधिक ब्रह्म ही उपादान कारण भी बनेगा सोपाधिक ब्रह्म ही निमित्त कारण भी बनेगा उपादान कारण बनेगा तो उपाधि कारण के अवंतर दो भेद हैं क्या उपादान कारण के एक परिणामी उपादान कारण और एक विवर्त उपादान कारण तो ब्रह्म आकाशादि पंचभूतों के प्रति कारण बनेगा तो कौन सा कारण बनेगा विवर्त उपादान कारण और आकाश आदि को कहा जाएगा ब्रह्म का विवर्त कार्य ब्रह्म को कहा जाएगा आकाश आदि का विवर्त उपादान कारण और आकाश की परिणाम परिणामी उपादान कारण हो जाएगी इन पद पांचों आकाशादी भूतों की जो उपाधि है तम प्रधान तमोगुण प्रधान माया ये परिणामी उपादान कारण होगी आकाश की वायु का परिणामी उपादान कारण तमोगुण प्रधान माया तथा आकाश यानी आकाश भावापन्न माया आकाश रूप से परिणत हुई जो तमोगुण प्रधान माया उसे माना जाएगा वायु का परिणामी उपादान कारण ये पांचों भूत पूर्व जो हैं माया ही तो है माया का ही परिणाम होने से माया है तो उपाधि हो जाएगी परिणामी उपादान कारण ब्रह्म हो जाएगा विवर्त उपादान कारण विवर्त उपादान कारण में जो विशेषता है कारणत्वरूप विशेषता विवर्त उपादान कारण को कहा जाता है अधिष्ठान उसमें वस्तुतः कारणत्व तो नहीं होता उपाधि का जो कारणत्व तो धर्म है वह उसमें आरोपित होता है वो तो निर्विकार है ना ब्रह्मा विकार का अर्थ है जन्मादि भाव विकार कितने हैं इनमें से ब्रह्म में कौन सा विकार रहता है छ में से एक भी नहीं रहता इसलिए ब्रह्म को कहा जाएगा निर्विकार ब्रह्म में यानी आत्मा में एक भी विकार नहीं रहता ऐसा कौन बता रहा है वेद भी बता रहा है और वेदानुकूल स्मृति भी बता रही है वेद है कठोपनिषद कठोपनिषद में एक मंत्र आया न जाएते मियेते विपश्चिन्न ना भूत भयतावान्न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यने शरी ये कठोपनिषद का मंत्र है और गीता का श्लोक है न जायते मियेते वाचित इसमें कदाचित शब्द है गीता में और कठोपनिषद में है विपश्चित इतना ही अंतर है बाकी जैसा गैसा ये है आत्मा को यानी ब्रह्म को स्वरूपतः निर्विकार बताने वाले वेद मंत्र तथा स्मृति का श्लोक गीता का तो विवर्त उपादान कारण में जो कारणत्व तो है ब्रह्म में आत्मा में वह कारणत्वरूप विशेषता स्वतः नहीं है स्वतः विवर्त उपादान कारण है का मतलब परमार्थतः ब्रह्म को उपाधि से अलग करके देखते हैं तो कारणत्वरूप विशेषता से भी रही थी निर्विशेषी है और उसमें कारणत्व रूप विशेषता आरोपित है कारणत्व आरोपित है निर्विकार होने से और अनात्मा जो उपाधि है तमोगुण प्रधान माया आकाश की परिणाम, परिणामी उपादान कारणभूता वह विकारी है कि नहीं उसमें विकार है सवयव होने के कारण जो भी सावयव है वो परिणामी होता है उसमें परिणाम होता है यम तत्र परिणाम तो माया भी सावयव है सावयव की निरवय है और आकाश आकाश भी सावय की नीरवय है आकाश के अवयव कौन से कौन से हैं? सावयव है तो कौन सा कौन सा अवयव है आकाश का वो तो माया उपाधि ब्रह्म की हो गई आकाश मात्र को आप सावय कह रहे हो ना है तो आकाश के अवयव कौन से कौन से हैं? तो निरवय है क्या निरवय है कि सावयव है है। है? कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में है? तो उत्पन्न हुआ है वो अलग बात प्रश्न उत्पन्न, उत्पन्न हुआ है कि अनुत्पन्न है ये पूछा है क्या प्रश्न है कि वो सावयव है कि निरवयव है निरवयव हाँ? है हाँ, तो माया त्रिगुणात्मिक है माया सावयव है तो उसका परिणाम है आकाश तो माया के अवयव कौन है सत्व गुण रजोगुण समुगुण वो तो आकाश में है कि नहीं परिणामी उपादान कारण के जो धर्म है वो परिणाम में भी आएंगे परिणाम के अपने भी होंगे और परिणामी के धर्म भी आते हैं तो परिणामी माया में सवयवत्व है तो आकाश में भी सवयवत्व है आकाश यदि निरवय होगा सावयव नहीं होगा तो जो निरवय हैं, उसके विभाग होते हैं क्या निरवय का विभाग करना होगा तो होगा क्या नहीं होगा आकाश का विभाग होता है कि नहीं होता यदि विभाग नहीं होगा तो पंचकरण कैसे होगा पंचकरण करते समय आकाश को दो विभागों में विभक्त किया जाता है ना फिर एक विभाग को चार विभागों में विभक्त करते हैं एक विभाग वैसा ही रखते हैं ऐसे पांचों भूतों का विभाग करते हैं का अर्थ है पांचो भूत सावयव है उसमें से तार्किक लोग मानते हैं चार भूतों को तो सवयव पृथ्वी जल तेज वायु लेकिन आकाश को निरवय मानते हैं नित्य मानते हैं जो नित्य होता है वो उत्पन्न नहीं होता तो आकाश की उत्पत्ति तार्किकों के मत में नहीं होती है लेकिन वेदांत मत में आक, आ, वायवादी भूतों के तरह ही आकाश भी उत्पन्न हुआ है उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होगा आत्मा को छोड़कर के सभी अनात्म पदार्थ सावयव है माया सावय है तो उसका परिणाम भी आकाश सवयव है उत्पन्न होता है और इसके ये माया का परिणाम हुआ माया हो गई परिणामी उपादान कारण परिणाम ये विकार है छह भाव विकारों में से एक तो माया में परिणामात्मक एक विकार रहा रहा कि नहीं और अंतिम विकार का नाम क्या है छह विकारों में नश्यति एने विनाश एक विकार तो माया का विनाश होता है कि नहीं होता जायते से बताया गया जन्म रूप विकार तो नहीं होगा उसका लेकिन विनाश होगा वो अजन्मा है बिना जन्म लिए ही मर जाती है जन्म नहीं होता उसका लेकिन मरती है किससे मरती है ज्ञान से ज्ञान उसके लिए काल है माया के लिए माया ने अविद्या अज्ञान और उसका अंत करने वाला है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसलिए माया को कहा जाता है अनादिश आकाश आदि को कहते हैं सादी शांत सादी का अर्थ है जिसका आदि यानी कारण होता है उत्पत्ति होती है उसे कहा गया सादी कारण किसका होता है कार्य का तो आकाश आदि कार्य है माया तो कार्य नहीं कारण है कारण होने से उसका कोई आदि यानि मूल कारण नहीं होगा इसलिए वो अनादि है क्योंकि कारण की जरूरत नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए लेकिन शांत है शांत में अंत शब्द का है विनाश विनाशी है तो विनाशी होने पर भी परिणामी उसको क्या विकारी कहा जाएगा ना तो परिणाम भी हुआ विनाश भी हुआ और आकाश में तो जायते से बताया गया भाव विकार भी क्या नाम है जन्म रूप विकार भी है जन्म अनंत्र भावी अस्तित्व भी है जिसे अस्थि शब्द से कहा जाता है और वृद्धि आकाश की वृद्धि होती है कि नहीं है आकाश बढ़ता है कि नहीं तो वृद्धि से रही मान लो नहीं बढ़ता है तो आकाश विपरिणाम तो विपरिणाम तो ही है आकाश में वो विपरिणाम कौन है वायु और बाकी स्थूल पंचभूत ये सब आकाश के परिणाम ही तो है विपरिणाम भी है और अपक्षय अवयवों का अपक्षय होता है कि नहीं आकाश का नहीं तो वो अपक्षय से भी रहित मान लो आकाश घटेगा तो वहां की फिर वस्तुएं कहा रहेगी इसलिए व्यापक होने से वो घटता नहीं है अपक्षय नहीं लेकिन विनश्य थी एक साथ नष्ट होता है तो ये कुछ विकार तो रहे ही इसलिए विकारी ही है ऐसे वायवादी में सभी में विपरिणाम आदि विकार रहते हैं विकारी हैं वे और आत्मा अजन्मा होने से और जन्म जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप विकार भी उसका नहीं रहेगा क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ तो हमेशा है स्वरूपतः है उसमें अस्तित्व रूप विकार नहीं है का अर्थ वो शून्य होगा ऐसा नहीं वो है नित्य है जो उत्पन्न होने के बाद शरीरादि का जैसे अस्तित्व प्रतीत होता ऐसा अस्तित्व विकार कहला आ, कहलाया वो विकार आत्मा में नहीं है और वृद्धि भी नहीं कोई विकार नहीं है न घटता है न बढ़ता है न बदलता है न जन्म होता है न विनाश होता है निर्विकार एक ही है केवल इसलिए कहा जाता है सर्वे भावा विपरिणामिण रीते चिति शक्ति कहा जाता है आत्मा को चित्त शक्ति चित्ती शक्ति कहो या चित्त शक्ति कहो तो चित्त शक्ति को छोड़ करके यानी आत्मा को छोड़ करके रीते शब्द का अर्थ है छोड़ करके बिना तो आत्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी भाव रूप पदार्थ भास रहे हैं भावत्व अनुरूपे न वे विपरिणामी हैं, क्षण विपरिणामी न क्षण क्षण में बदलते हैं शरीर भी क्षण क्षण में बदल रहा है विपरिणाम है उसमें का मतलब विकारी है तो ये पंच सूक्ष्म भूत चौबीस विकार में से पांच विकार रूप हैं। बाकी जो उन्नीस विकार हैं, विकारात्मक तत्व उन्हें बता बता रहे हैं भगवान्ष्यकार तम पंच तत्वा मध्ये सात्विक से सात्क्रेन्द्रिय संभूतम् वायुः संभूतम् संभूतम् वो सात्क्रियूत अग्ने चक्षुरी जल्दी संभूतम् इस प्रकार यहाँ ज्ञानेंद्रिय पंचक ये विकारात्मक तत्व बताए गए पांच सूक्ष्म भूतात्मक पांच तत्व पहले बताएं उन्हें सूक्ष्म भूतात्मक पांच तत्वों से उत्पन्न होता है ज्ञानेंद्रिय पंचक तो पांचों भूत त्रिगुणात्मक होने से क्या तीनों गुणों से ये इंद्रिया उत्पन्न होगी कि अन या किसी एक गुण विशेष से और एक गुण विशेष से होगी तो गुण विशेष कौन है और कौन से सूक्ष्म भूत के उस गुण विशेष से कौन सा ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुआ ये सब प्रश्न होते हैं ना इनका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि तेष्याम पंच तत्वा तो तेम पंच तत्व नाम खाली पंच कहेंगे तो ज्ञानेंद्रिय भी पंच तत्व है कर्मेन्द्रिय भी पंच तत्व है प्राण भी पंच तत्व है इसलिए तेषाम शब्द का प्रयोग किया कि तेषाम यानी पूर्वोक्ता नाम, नाम तो पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त जो पांच तत्व है वो है पांच सूक्ष्म इन्हें कहा गया तेषाम पंच तत्वान इन दोष्ठ्यंत पदों के द्वारा ये जो पांच सूक्ष्म भूत हैं और इनमें जो पंच और तेषाम इत्यादि में षष्टी विभक्ति है ना ष्टी विभक्ति कई एक अर्थ में होती है एक निर्धारण अर्थ भी होता है षष्टी विभक्ति का यतच निर्धारणम ऐसा एक पाणनीय सूत्र है इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति तथा षष्टी विभक्ति का प्रयोग होता है उस प्रातिपदिक से पर में जिस प्रातिपदिक अर्थ से आपको निर्धारण करना है तो पंच तत्व ये है एक प्रातिपदिक इसका अर्थ होता है आकाशवादि पांच तत्व तेषाम पंच तत्व तत और तत्व और पंचतत्व ये दो प्रातिपदिक है आकाशादि पांच तत्वों के परामर्शक इसलिए उनका तो अर्थ निकलेगा आकाशादि पांच और उन आकाश आदि पांचों में से एक का निर्धारण करना है आपके स्रोत इंद्रिय के कारण भूत सूक्ष्म भूत का स्रोत इंद्रिय तो एक पांचों भूतों से नहीं उत्पन्न हुआ पांच में से किसी एक से उत्पन्न हुआ है इसलिए क्या होगा कि इन पांचों भूतों के वाचक शब्द को कहा जाएगा यत निर्धारणम इस सूत्र में यत तो शब्द से तो जिन पांच भूतों में से निर्धारण किया जा रहा है किसका एक भूत का पांच में से एक का निर्धारण किया जा रहा है तो उन पांचों के पांचों तत्वों के वाचक शब्द से या तो ष्टी विभक्ति या तो सप्तम विभक्ति का प्रयोग होगा तब तो उसे कहा जाता है निर्धारण अर्थ में ष्टी और ऐसी सष्टी का निर्धारण अर्थक सृष्टि का प्रयोग आपको बहुलता से कहा मिलेगा गीता के दसवें अध्याय में गीता के दसवें अध्याय का क्या नाम है विभूति योग तो भगवान ने जो हो संसार में प्रसिद्ध पदार्थ हैं उनमें जो जो उत्कृष्ट है उनको अपना स्वरूप बताया है पर्वत कितने हैं इस पूरे संसार में कई हैं। उनमें से श्रेष्ठ पर्वत है हिमालय पर्वत तो भगवान क्या कहते हैं स्थावराणाम हिमालय तो स्थावर कहते हैं पर्वतों को और पर्वतों में मैं हिमालय हूं यानी हिमालय मेरा स्वरूप है तो स्थावराणाम षष्ठी है ना जैसे पंच तत्वा तो वहां निर्धारण अर्थ में ष्टी है सरसा मश्मी सागर सरसाम ये भी निर्धारण में सृष्टि है सरोवरों में सर शब्द का अर्थ है सरोवर और सरोवरों में मैं सागर ना, नामक जो सरोवर है वो कौन है समुद्र वो मैं हूं सागर मैं हूं बहते हुए जल को तो नदी कहा जाता है प्रवाहशील और जो एक सीमा में रह रहा है उसे कहा जाता है सरोवर और सरोवरों में मैं पुष्कर नाम का जो सरोवर है वो नहीं हूं मांग सरोवर नहीं हूं अभी तु समुद्र में हूँ असीमित है ना वो अपने को अपना स्वरूप का ऐसे हर एक वहां जो सष्टी है निर्धारण अर्थ में ऐसे यहां पर भी ेशम पंच तो पांच सूक्ष्म भूतों में से ही एक सूक्ष्म भूत का निर्धारण करने के लिए षष्टी विभक्ति तो तेष्याम पंच मध्ये मध्ये ये कौन सी विभक्ति है सप्तमी रामे से सप्तम मध्ये लेकिन यहां पर तो ये, ये कार की मात्रा नहीं दिख रही है ना कहा गई हो चारों धाम की यात्रा में तो मध्य में ये चो एवायाव होकर फिर लोप साकल्य से यकार का लोप हुआ है और अकसवर्णय दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था लेकिन अकसवर्णय दीर्घ सूत्र की दृष्टि में लोप साकल्य से सो जो यकार का लोप हुआ वो सिद्ध है पूर्वोत्तरा सिद्धम नाम का एक सूत्र आता है लघु सिद्धांत गौमुदी में पढ़े कि नहीं पहले बार भी नहीं पढ़े अब का तो हुआ है ना वो असिद्ध होने से पूर्वतर सिद्धम सूत्र से यकार आकर्सोरण दीर्घ नहीं हुआ तो ये अर्थ निकला कि उन पांच तत्वों में से यानी आकाश आदि पांच तत्वों में से जो आकाश नाम का तत्व है वो त्रिगुणात्मक है और वो त्रिगुणात्मक होने से जो सत्व गुण है उसका सत्वरूप अंश यानी अवयव है आकाश अवयव है इसको भगवान भाष्यकार के किसी वाक्य से प्रमाणित करना होगा यदि तो ये तो नामक ग्रंथ भाष्यकार का है कि नहीं और इसमें भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं कि आकाश का सात्विक अंश सात्विक अंश का मतलब अंश शब्दकार सावयव होता है आकाश सावयव है तो रजोगुण तमोगुण को छोड़ दीजिए सूक्ष्म आकाश के सत्वोगुण को लीजिए वो हुआ सात्विक अंश और उसका उससे शब्द ग्राहक जो स्रोत्र इंद्रिय है उसकी उत्पत्ति हुई इसलिए लिखा कि सात्विक अंशात स्रोत इंद्रियम संभूतम संभूतम शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पन्नम जैसे आकाश संभूत हां संभूत शब्द का अर्थ क्या है उत्पन्न ऐसे यहां पर स्रोत्र इंद्रियम नपुंसक लिंग होने से समुत्पन्न सम्भूतम बना और त्वेन्द्रिय तो किससे उत्पन्न हुआ ज्ञानेन्द्रिय पंचक में से स्रोत्र बता दिया आकाश से उत्पन्न हुआ आकाश के सत् गुण का परिणाम है परिणामात्मक कार्य है स्रोत्र और तो द्रिय किसका परिणाम होगा तो ये तमाम पंच तत्वा सात्विक तो तोगेन्द्रियम संभूतम ऐसा वाक्य बना दीजिए कि इन पांच तत्वों में से जो द्वितीय तत्व है वायु नामक उसके अंश से तोगिंद्रिय उत्पन्न हुआ तोगिंद्रिय तो की उत्पत्ति हुई और चक्षु चक्षुन्द्रिय तो पंचतत्वा मध्य तेजस सात्विकंशा चक्षुरी सामुत्पन्नम ये एक वाक्य बनेगा इसका अर्थ निकलेगा इन पांच सूक्ष्म भूतात्मक तत्वों में से जो तेज शब्दित सूक्ष्म भूत है उसके सत्वगुण का परिणाम स्रोत्र इंद्रिय चक्षुंद्रिय है और ये रसनेन्द्रिय तो तेजाम तत्वा मध्य आपाम सात्विक अंशात रसनेन्द्रियम संभूतम ऐसा अन्वय करिए तो अर्थ निकलेगा इन पांच सूक्ष्म भूतों में से जल नामक सूक्ष्म भूत से भूत के सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ स्रोत्र इंद्रिय और तेषां तत्वा पंच तत्वा मध्य पृथ्वीया सात्विक अंशात घ्राण इंद्रियम संभूतम् ये वाक्य बनेंगे अर्थ की ही निकलेगा खाली इंद्रिय और भूत बदलते जा रहा है तो इस प्रकार ये पांच ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न ही अपचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्व अंश है तो ये सूक्ष्म पंच महाभूत और ज्ञानेंद्रिय पंचक मिलकर के चौबीस में से दस तत्व हो गए ना बचे चौदाह तो चौदह में से और चार तत्वों को बताया जा रहा है अंश से ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन वे किसी सूक्ष्म पंचभूतों में से एक भूत विशेष के अंश से नहीं उत्पन्न हुए अपितु पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण को कहा जाता है सत्वांश को समि सात्विक अंश समष्टि का अर्थ लिया जाएगा यहां पर पांचो सूक्ष्म और उनका जो सात्विक अंश है वो है समी सात्विक अंश और उससे उत्पन्न हुआ अंतकरण और उस अंतकरण के अवान्तर चार भेद है वृत्ति भेद को लेकर के इसलिए उन्हें कहा जाता है अंतकरण चतुष्टयम तो ये लिखते हैं आगे कि एतेषां पंच समष्टि सात्विक अंतक अंस्याणम संभूतम् तो एतेषां पंच तत्वा यहां सष्टि विभक्ति निर्धारण अर्थ में रहेगी रहे या और किसी अर्थ में रहेगी यहां निर्धारण अर्थ नहीं होगा यहां तो किसी एक भूत विशेष के सात्विक अंश से थोड़ी बताया जा रहा है सभी सूक्ष्म पंचभूतों के सात्विक अंश का ग्रहण करना है इसलिए यहां पर तो अवय अवयवी भाव अर्थ में अंशांशी भाव रूप संबंध अर्थ में सृष्टि मानी जाएगी येषा शाम तत्वा ये सृष्टि निर्धारण में नहीं समझना भले एक ही प्यारे में है वाक्य में तो निर्धारण में थी और यहाँ अवयव अवयवी भावार्थ में है अंश्याशी भावार्थ में है जैसे ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन ये भी गीता में मम शब्द्यंत है पंद्रहवें अध्याय में और दसवें अध्याय में भी कहीं एक षष्ट अंत है लेकिन वहा में जो षष्टि है वो अंशी अंश्यांशी भावार्थ में है मेरा अंश जीव है ये अर्थ निकलता न ऐसे यहाँ पर एक तेषा पंच समष्टि सात्विक अंश्यात तो इन पांचों भूतों त्रिगुणात्मक पांचों सूक्ष्म भूतों का जो सात्विक अंश है यानी सत्वगुण है उसे कहा गया पांचों भूतों के सत्व गुण को समष्टि सात्विक अंश और उससे उत्पन्न हुआ अंतकरणम संभूतम अंतकरण उत्पन्न हुआ और उस अंतकरण के चार प्रकार यहाँ पर बता रहा है। पहले सत्रह तत्व बताते सत्रह तत्वों का समूह सूक्ष्म शरीर है ये जो कहा गया था उसमें अंतकरण के दो ही भाग किए थे मन बुद्धि चित्त को मन में अंतर्भूत करके और अहंकार को बुद्धि में रख करके बताया गया था ये आपका वो है अंतकरण द्वय है और यहां अंतकरण चतुष्ठ बताया जा रहा बुद्धि में से क्या निकलेगा अलग अहंकार और मन में से चित्र तो ये जो है तो रोज कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए रोज के ही रोज लोग है थोड़ा पूरा मास्क लगा दीजिए हम तो बोल रहे इसलिए नहीं लगा पा रहे नाक ढकी हुई रहना चाहिए कान खुली रखिए बाकी सब बंद रहने से चलेगा इंद्रिय संयम हो जाएगा इसमें शमदमादि साधन चतुष्टय में दम नाम के साधन से संपन्न हो करके बैठिए तो येषा पंच तत्वा समि सात्विकंशा अंतक समूत अर्थच्च चित्तानि इति चतुर्ध तो तच चतुर्धा तत् यानी अंतकरणम जो समि सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ अंतकरण है उसका परामर्शक है शब्द और वह चतुर्धा यानी चार प्रकार का है चतुर शब्द से धा प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में तो जैसे तो चार प्रकार को बताता है ये चतुर्धा शब्द चार प्रकार का है पंचधा का हो जाएगा पांच प्रकार का उपचार प्रकार कौन है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पांच प्रकार चार प्रकार है चार प्रकार किसको लेकर के हुए तो कहते हैं वृत्ति भेदात तो। तो अंतकरण की चार प्रकार की वृत्ति होती है यानी व्यापार होता है। तो चार प्रकार के व्यापार को लेकर के एक ही अंतकरण को इन चार नामों से कहा गया वृत्ति शब्द का अर्थ है व्यापार व्यापार का अर्थ है क्रिया प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है वैसे एक आश्रम में एक ही व्यक्ति रहता है आश्रम में मंदिर भी है तो पूजा भी करनी होगी ना तो पूजा करेगा तो पुजारी और भगवान को भूखा ही रखेगा भोग भी लगाएगा ना पूजा करने के बाद तो भोग खाली मिश्री का ही नहीं लगाएगा या एक दो केला ही नहीं खिलाएगा भगवान को भी दाल रोटी चावल सब्जी चाहिए तो उसको बनाना पड़ेगा तो उस समय पाचक पूजक भी हुआ क्रिया भेद को लेकर के भगवान की आराधना कर रहा है तो पूजक भगवान के लिए भोग बना रहा है तो पाचक और कोई आया रहने के लिए मांग रहा है तो हा या ना कहेगा एक समय भोजन तो देगा ही तो वो व्यवस्थापक उस समय व्यवस्था रूप कार्य करने से तो ऐसे एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कहा जा रहा है और आश्रम के उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए गया तो क्रेता वही क्रेता भी है वही व्यवस्थापक भी है वही पाचक भी है और वही पूजक भी है तो ऐसे ही एक ही अंतकरण अलग अलग चार क्रिया को लेकर के अलग अलग नाम से कहा गया तो ये कहते हैं तच्च यानी अंतकरणम वृत्ति भेदात्। उन्हें अलग अलग क्रिया को लेकर के मन मन मन की वृत्ति क्या है यानी व्यापार संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प जब अंतकरण करेगा तो मन इस नाम से कहा जाएगा एक निश्चय पर पहुंचेगा तो निश्चयात्मिका बुद्धि उस समय उस अंतकरण को बुद्धि कहा जाएगा निश्चय रूप वृत्ति से युक्तमन, मन अंतकरण वो बुद्धि और अपनी उपाधि तो शरीर त्रय में से किसी न किसी शरीर विशेष में अहम अभिमान करने वाला अभिमानी वो अहंकार इस नाम से कहा जाएगा अहंकार रूप अभिमान रूप वृत्ति से युक्त अंतकरण को कहा गया अहंकार और चिंतन रूप व्यापार करने से उसी अंतकरण को चित्त नाम से कहा गया इस प्रकार तच्च वृत्ति भेदान मनोबुद्धि अहंकार इति चतुर्धार ये चार प्रकार का हुआ अब ये इन चारों के मन का यानी अंतकरण चतुष्टय का जो स्वरूप है वो बताया जा रहा है कि संकल्प विकल्पात्मकम मन निश्चयात्मिका बुद्धि ही अहंकारता अहंकारो और चिंतन चित्तम, तो संकल्प विकल्पात्मक मन संकल्प विकल्प रूप व्यापार से युक्त अंतकरण मन कहलाया और आत्मिका बुद्धि का मतलब निश्चय रूप वृत्ति से युक्त अंतकरण वो बुद्धि है और कर्ता कर्तव तैतृय उपनिषद में बताया गया विज्ञानमय कोष में बुद्धि में, में। ज्ञान इंद्रिय पंचक सहित बुद्धि विज्ञानमय कोष है ना और उसी को कर्ता बताया विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणी कुरुते पिच एक वाक्य है विज्ञान में कोष के प्रकरण में आया हुआ वहां पर विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञानम शब्द का अर्थ है विज्ञान में बुद्धि और वही यज्ञ तनुते शास्त्रीय कर्म करता और बाकी अश कर्म भी कोई दूसरा करता है ऐसा नहीं यानी कर्तृत्व अभिमान करने के कारण वह अहंकार अंतकरण का जो यानी बुद्धि दो भाग किए थे अंतकरण के उस समय अहंकार का अंतर्भाव किस में किया था विज्ञान में बुद्धि में और बुद्धि मैं करता हूं यह अभिमान करती है शरीर इंद्रिय मन में तादात में अभिमान हो जाता है इस अभिमान का नाम है अहंकार और ये अहंकार के बाद आता है चित्त तो कहते है चिंतन करती, चित्तम तो चिंतन और संकल्प विकल्प एक जैसे हैं। इसलिए चित्त का अंतर्भाव मन में किया था अभी चित्त को अलग करके चिंतन करने वाले को कहा जा रहा है चित्त चिंतन करने वाला अंतकरण जब होता है तो चित्त इस नाम से कहा जाएगा आगे है मनोसो देवता तो इस प्रकार ये अंतकरण चतुष्ट हुआ तो उस समय भी मन की देवता चित्त की देवता बुद्धि की देवता और अहंकार की देवता भी अलग अलग है मन की देवता कौन होगी तो कहते हैं मनसो देवता चंद्रमा चंद्रमा मनसो जात इत्यादि में बताया गया कि मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है चंद्रमा के भी दो रूप है एक जो हमारे आंख से दिखता है वो भौतिक रूप है चंद्रमा और एक देवता रूप चंद्रमा का रूप है दक्ष प्रजापति के दामाद है ना चंद्रमा जैसे भगवान शिव दामाद हैं। ऐसे चंद्रमा भी दामाद है शिवजी और चंद्रमा आपस में दो बहन के पतियों का आपस में क्या संबंध कहलाता है साढ़ू भाई वो है ये शिवजी और चंद्रमा तो ये जो है चंद्रमा शिवजी देवता है दक्ष प्रजापति की पुत्री जो है वो चेतन है कि अचेतन है तो उनके पति जो है आंख से देखने वाले दिखने वाले तो वो तो नहीं होंगे ना उनके अंदर एक चंद्रमा नाम की देवता है वो भावना नेत्र से दिखती है उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है देवताओं को देखने के लिए भावना नेत्र कहा जाता है इसलिए भगवान ने कहा इसी संसार के अंदर जो मेरा एक विश्व रूपात्मक विराट स्वरूप है उसे तुम चर्म चक्षु से नहीं देख पाओगे दिव्य चक्षु की जरूरत है वो दिव्य चक्षु में तुम्हें देता हूं उससे देखो ग्यारहवीं अध्याय में विश्वरूप दर्शन भगवान ने कराया उससे पहले एक दिव्य नेत्र दिया जिनके पास दिव्य नेत्र था उन्हें को विश्व रूप दर्शन हुआ किन के पास था थोड़ा जोर से बोलिए बंद रखिए <laughs> तो संजय और अर्जुन इन दोनों को, दोनों को ही विश्व रूप दर्शन हुआ बाकी लाखों की संख्या में सैनिक थे वहां पर भीष्म द्रोणाचार्य इनको भी नहीं हुआ क्योंकि दिव्य नेत्र नहीं था उनके पास तो व्यास जी देखने देख, देखेंगे तब ना दिखेगा वो तो समाधि में थे व्यास जी वहां थोड़ी आए थे दूर से भी देख सकते थे जब इच्छा करते तो लेकिन वो तो अपने समाधि में थे तो इसलिए क्या हुआ यहां पर भी चंद्रमा आदिदेव जो चंद्रमा देवता है उन सारे देवताओं को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु को या भावना चक्षु को उससे दर्शन होता है भावना नेत्र से इसलिए उपासना की जाती उपासकों को मीरा को जो साक्षात भगवान कृष्ण प्रतीत होते थे और हमारे पास वो मीरा का नेत्र न होने से एक पत्थर की मूर्ति जैसी दिखती है पंडरपुर में विष्ठल भगवान है वो उनको नामदेव जी को एक पत्थर की मूर्ति नहीं लगती थी काले पत्थर की अभी तो साक्षात भगवान प्रतीत होते थे और उनसे बातचीत भी करते थे नाचते भी थे ये कीर्तन करते थे नामदेव जी वो भगवान वो मूर्ति हमको आंख से दिखती है चरमचक से वो नाचती थी तो मतलब वो देखने के लिए और दे, देखता कौन था जिनके जिनके पास भावना नेत्र था भक्त के पास होता है वो भजन से खुलता है भावना नेत्र और वो जिनका खुला है उनको नामदेव जी गा रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं ये दिखता भी था दूध भी पिलाते थे भगवान ग्लास हाथ में लेकर के पीते भी थे तो का मतलब ये हुआ कि भावना नेत्र देवताओं को देखने के लिए चाहिए तो मन की चंद्रमा देवता है मनसो देवता चंद्रमा और बुद्धेर ब्रह्मा बुद्धि की देवता है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को देखा है कि नहीं देखो कैसे है हा? तो ब्रह्मा जी को देखने के लिए भावना नेत्र चाहिए देवता है ना वो भी हरेक देवता को देखने के लिए भावना नेत्र की जरूरत है और यज्ञ में सारे देवता आते हैं आह्वान करते हैं वैदिक मंत्र से तो हम लोगों को तो दिखता है सुपारी रखी हुई है पूजा में लेकिन जो भावना नेत्र करते पूजा करते तो सुपारी की पूजा करते हैं सुपारी की करते हैं कि उसमें आभा देवता की करता है हा तो देवता को भावना से सुपारी में देखता है मूर्ति में जिस देवता की मूर्ति है उस देवता को भावना से देख करके मूर्ति पूजा की जाती है ऐसे बुद्धि की देवता है अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा और अहंकार की अधिष्ठात्री देवता रुद्र और चित्त की अधिष्ठात्री देवता वासुदेव ये अंतकरण चतुष्टय के अधिष्ठाता अलग अलग चार देवता हुए इस प्रकार ये कितने तत्व हुए पांच सूक्ष्मूत पांच ज्ञानेंद्रिय और चार अंतकरण चतुष्ट है अभी पांच बचे हैं अंत और नहीं नौ और पांच चौदह ही हुए है ना अभी तो अभी दस बचे हैं अंतकरण क्या नाम प्राण पंचक और कर्म इंद्रिय पंचक उनका उत्पत्ति प्रकार बताया जाएगा ओम पूर्ण ूर्ण पूर्ण पूर्ना मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शाति शंकरं शंकराचार्यं शंकरचार्यवं बातरायनम सूत्र सूत्रभाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभाजिने वोम्यात्मेहाय नमः ओम शांति शांति शांति ही